भाइयों और बहनों अभी खड़े रहने तो क्या करेंगे उसको पहले तो अभी सुनो ना उनसे बातें आप हाँ करते रहेंगे तो ये मेरा कहने का खत्म नहीं हो सकेगा और मुझको दुख है कि आज मैं दस मीट बाद में आया लेकिन अभी तो मैं बीमार तो पड़ा हूँ तो बीमारी के कारण जल्दी यहाँ नहीं पहुंच सका तो आप मुझको माफ करेंगे अभी आप इस भाई के साथ बहस करेंगे तो और हमारा वक्त चला जाएगा साढ़े पांच बजे में दो मिनट बाकी है मेरी उम्मीद तो है कि मैं पंद्रह मिनट में खत्म करूं लेकिन इतना भरा है मेरे पास कि मैं क्या कहूंगा और क्या नहीं मैं जानता नहीं हूँ पहले तो आपको मैं कल की बाकी कुछ तो कहना चाहता हूं वो बॉम्ब प्रकरण की एक तो मुझको ये कहना चाहिए आपको कि मेरी तारीफ तो बहुत लोग करते हैं तार भेज देते हैं वो सब मुझको चूबते हैं क्या इसमें मैंने कोई हिम्मत बताई ऐसा मैं तो दावा नहीं कर सकता हूँ मैंने तो जैसे आपको कहा ऐसा ही माना था कि कोई मिलिट्री प्रैक्टिस करते होंगे उसका भड़ाका हुआ है उसमें आपको क्या डरना था मुझको क्या डरना था वो ऐसा भड़ाका तो हमेशा सुनते रहते हैं बाद में वो सभा हो गई बाद में मुझको कहा कि भाई वो मिलिट्री प्रैक्टिस नहीं थी लेकिन ये तो बम फूटा और कम से कम तुम तो मर जाते लेकिन ईश्वर की कृपा थी तो नहीं मर गए तो उसमें क्या कहना था और मुझको तो नहीं जानता हूँ कि अगर वो सचमुच मेरे सामने बम बाम फूटता और मैं उसी स्थिरता रख सकता या नहीं वो तो भगवान जी जब मेरी परीक्षा कर कर रही है तब वो करेगा और तब भविष्य में आप लोग कह सकेंगे कि वो तो बम फूटा मर भी गया लेकिन तो भी हंसता ही था और उसने कोई चेहरा ऐसा नहीं कर दिया तब तो दूसरी बात है लेकिन कल के लिए जो मेरी तारीफ होती है उसके लायक में नहीं हूँ इतना आपको कहना चाहता था लेकिन और भी मैं कहना चाहता हूँ उस बारे में कि आपके दिल में और किसी के दिल में मेरे दिल में तो है ही कि उस भाई की घृणा हो उसमें घृणा क्या करना था वो सीखा एक तरह से है और वो सिखाने वाले तो बहुत लोग पड़े हैं कि नहीं जो दुष्ट है उसको तो मारना चाहिए तो मुझको वो दुष्ट मानता है और मुझको मानता है कि वो हिंदू धर्म का दुश्मन है तो हिंदू धर्म के दुश्मन के लिए तो पीछे चोटा अध्याय उसको उसने पाठ कर लिया है कि जब दोस्त पैदा होते हैं तो उसको मारने के लिए भगवान किसी को भेज देता है तो उस आदमी ने ऐसा मान लिया कि मुझको भगवान ने भेजा है तो उसको तो मैं मारूंगा वो कहते हैं कि मैंने तो उसको देखा नहीं लेकिन कहते हैं कि लिबास बहुत अच्छा पहना था और आराम से हिम्मत से ये पुलिस ऑफिसरों ने उसको पूछा तो उसने जवाब दिया और पीछे उस पर से क्या कर सकते हैं हाँ दया तो कर सकते हैं कि ऐसे भगवान कोई ऐसा पागल नहीं है भोला नहीं है कि आदमियों को भेजता ही रहे और सब आदमी जो हमको पसंद नहीं है वो दुष्ट बन जाते हैं सबके दिल में मैं दुष्ट बनू ऐसे भी भगवान के दरबार में मैं दुष्ट नहीं हूँ तो पीछे जो मुझको दुष्ट मानकर कर मारे उसको भगवान पूछेगा ना तो ऐसा क्यों हो इसलिए मैं तो कि हम सब उनके लिए प्रार्थना करें कि उनको भगवान संमति दे किसी आदमी को भगवान ऐसी उन्नति देने वाला कभी नहीं है कि इसको मार डालो ऐसे भगवान काम नहीं करता है भगवान के पास तो सारे सारी दुनिया भरी है सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी है वो आदमी तो नहीं है मैं तो भूल जाता हूँ वो तो एक चा व्यक्ति है हस्ती है ऐसी ताकतवर हस्ती एक नौजवान के दिल में बसे और वो नौजवान भी कैसा वो कहते हैं कि वो तो एक मस्जिद है उसमें जाकर बैठ गया क्योंकि दूसरी जगह पर उसको रहने का नहीं था तो वो हुकूमत का दोष निकाले हुकूमत को गुनहगार माने लेकिन वहाँ बैठ गया वो तो मैं समझता हूँ कि भगवान का अपराध किया उन्होंने हिंदुस्तान का अपराध किया अगर सब हिंदुस्तानी दिल चाहें वहाँ बैठ चाहें पुलिस का न माने तो पीछे वो आदमी किसका मानेगा ऐसा आदमी अगर मानता है कि वो पुलिस है वो दुष्ट है ऐसा करके कर कहकर माना कि पुलिस ऑफिसर को मरे तो हमारा काम चल नहीं सकता है तो ऐसा बड्डा काम भगवान किसी के मार्ग से कराएगा क्या हाँ एक कराता है सही कि जब किसी आदमी का वो मृत्यु चाहता है तो पीछे उसको मृत्यु आवे ऐसी उसको संज्ञा दे देता दे है वो तो दूसरी बात हुई ऐसा कहें हम कि वो भगवान ने करवाया इसलिए कहा तो, तो पीछे भगवान खुद दुष्ट बन जाता है ऐसा तो है ही इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि हम उनके लिए तो ऐसा ही मांगे और पीछे जो उनके पीछे पड़े हैं जो उनको मदद देने वाले पड़े हैं और जिसका वो हाथ बन गया नौजवान उसको तो मैं कहूँगा कि आप ऐसा न करें इससे हिंदू धर्म बचने वाला है मेरा तो दावा है कि अगर हिंदू धर्म को बचना है इस दुनिया में तो जो मैं काम कर रहा हूँ ऐसे कामों से हिंदू धर्म बच सकता है सब उसका सबब है कि मैं तो बचपन से हिंदू धर्म क्या है वो सीखता रहा छोटा बिल्कुल था तब मेरी जो डाइन थी उसने मुझको कहा वो तो मैं तो बच्चा था उसके हाथ में था मेरी माँ तो सब बच्चों को तो संभाल नहीं सकती थी तो एक डाइन तो रहेगी तो उसके हाथ में मैं पढ़ा जब मैं डरता था तो वो कहती थी, थी, थी कि तू डरता किससे है जब डर होगा तब तू नाम ले ले। तो तो बचपन से मैं वो सीखा हूँ और पीछे मुझको ईश्वर की कृपा से सत्संगी मिला तो सत्संगी तो सब हिंदू थे और पीछे ख्रिश्चीन मिले वो भी सत्संगी लेकिन उन्होंने मुझको दूसरा नहीं सिखाया पीछे मेरे सत्संगी मुसलमान भाई रहे उन वो भी मुझको दूसरा नहीं सिखा सिखा सके लेकिन मैं तो उन सब चीजों में से परीक्षा में से उत्तीर्ण होकर आज जैसा हिंदू में पाँच बरस या छः बरस की उम्र होगी तब था ज्ञानपूर्वक ऐसा आज पढ़ा हूँ इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी आदमी हिंदू धर्म को बचाने का निमित्त बन सकता है तो मेरा दावा है कि वो भगवान मुझको बनाएगा ऐसे आदमी को मार कर पीछे क्या हिंदू धर्म का नाश करना है कि करना ही क्या इसलिए मैं तो कहूँगा कि मुझको वो सिख भाई तो मेरे पास आते हैं कि तुम्हारे दिल में ऐसा तो नहीं है ना को कोई सिख था तो मैं तो हंस पड़ा क्योंकि मुझको तो पता था कि वो तो सिख था ही नहीं लेकिन सिख होता तो भी क्या तो भी मैं वही बात करने वाला था लेकिन ये बात है ना कि अगर सिख मुझको मारे मुसलमान मारे कि कोई को हिंदू मारे कि कोई भी हो मुझको जो निरपराध आदमी मैं मानता हूं उसको मारकर क्या करें अगर मैं अपराधी भी हूं तो मैं जानता नहीं हूं ऐसा हूं इसलिए मैं कहूंगा कि ईश्वर उनका भला करे भला करने का मानना ये हो गया कि वो उस, उसको सन्मति दे मेरे पास वो वो जीआईपी साहब आ गए थे तो उनको भी मैंने कहा कि उसको सटाओ नहीं उसको उसका पर जीत पाना है तो उसको सटाने से नहीं लेकिन उनका मन का हरण करने और मन का हरण करो उसका दिल का परिवर्तन करो कि तुमने ये क्या किया है आपको इंसाफ करना है मैं नहीं कहूँगा कि उसको छोड़ दो वो मेरा काम नहीं है लेकिन मैं तो ये भी कह सकता हूँ कब कहूँ कि जब वो समझ ले कि ये मैंने किया है वो हिंदुस्तान के सामने अपराध किया है हिंदू धर्म के सामने अपराध किया है मुसलमानों के सामने अपराध किया है और और सारा जगत के सामने अपराध किया है ये मैं कैसे कैसे जगत में हिंदुस्तान को ऊंचे ला सकता हूँ ऐसा वो समझ लें और समझ के कि ऐसा तो काम बुरा है वो सब समझ लें और पीछे जो करना चाहते हैं वो करें वो दूसरी बात है लेकिन हम सवारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उस पर गुस्सा न करें लेकिन उस पर रहम करें और रहम से वो बचने वाला है तो बचें लेकिन अगर सब लोगों के दिल में ऐसा है मेरा फाका था वो निकम्मा था लेकिन अभी बूढ़ा को क्यों मरने दें और हम क्यों उसका इल्ज़ाम ले लें इसलिए आपने मुझको धोखा दिया है अपने को धोखा दिया है और आप मानते हैं कि उस भाई ने जो है वो अच्छा है तो फिर से वो गुनेगार तो भाई नहीं होता है आप लोग गुनेगार बनने वाले हैं और उसने तो कोई गुना ही नहीं किया है इसलिए अगर आपका सबका दिल ऐसा कहता है कि उसमें उसमें हम तो थे नहीं हमने पसंद नहीं किया है ऐसा अगर है तो पीछे आप सब वो चीज को नापसंद करेंगे तो आप समझ लें कि उस भाई का परिवर्तन होने वाला ही है इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि मैंने कहा है उसको तो बहुत वर्षों की बात हो गई ना तब मैंने कहा कि इस जगत में जो जो अपराध है जो पाप है वो अपने आप रह नहीं सकता अपने आप रहने वाले हस्ती तो एक भगवान है और भगवान के भक्त है वो रह सकते हैं शैतान के भक्त अपने आप नहीं रह सकते न शैतान अपने आप रह सकता है वो तो तब रह सकता है को उसको किसी भी भक्त का सहारा मिले उसका सहारा देकर वो काम करता है इसमें से हमारा असहयोग निकला लेकिन अहिंसक असहयोग उसका मतलब ये है कि जब हम अंग्रेजों को अंग्रेजी शर्तन को सहारा देने का छोड़ देंगे तो शर्तन भाग जाएगी वो हमने किया वो तो अनजानपन में किया समझ प्लान पूर्वक नहीं तो हम तो तो हम ऐसे ही रह गए, गए। लेकिन वो तो चले ये एक असहयोग का क्या तरीका आ सकता है? तो है भी असहयोग करें, एक आदमी तो सबके साथ तो पीछे हमारा काम वोट आगे जाता है देखो इसी में मैंने साठ मिनट तो ले ली लेकिन मैं तो हो गया था की लेनी चाहिए की आपको क्या करना चाहिए और सबको इस भाई है और ऐसे दूसरे भी हों उसके लिए करना और ये को मैं कहूँगा कि जैसे मैं तो मांगता हूँ ईश्वर से कि अगर सचमुच हमारे पर यहाँ बम गिरे तो तो भी हम सब स्थिर रहें मैं तो रहूँ वो तो मांगता ही हूँ क्योंकि प्रार्थना में चलाता हूँ लेकिन आप भी भगवान का नाम लेने के लिए यहाँ आते हैं तो क्या वजह है कि कोई भी हो हमला भी हो और यहाँ पुलिस पार्टी माना के आ जाए तो सब ये नाम भगवान का छोड़ ऐसा बना है दुनिया में और अगर नहीं छोड़ते हैं तो हम मारेंगे तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप बहने हैं भाई है बच्चे पड़े हैं बच्चे भी फिक्र नहीं करेंगे कहेंगे तो मारो हमको हम आपके लिए बद दुआ भी नहीं देंगे लेकिन हम तो भगवान का नाम लेते रहेंगे और मेरी उम्मीद है कि मुझको भी वही सहमति होगी कि वो यहाँ गोलियाँ चलती है और हम जब जिंदा है तब तक मैं तो यही कहूँ कि बोलो राम तो सबके पास से मैं राम राम पुकारूंगा। ये तो मैं चाहता हूँ इसलिए जैसा कल तो पीछे आप सब शांत हो गए और पीछे जो बाद में सुना आप लोगों ने और मुझको बड़ा अच्छा लगा कि एक मिशिन बहन थी वो कोई लिखी पड़ी नहीं थी शायद वो कुछ ए, हिंदुस्तानी भी नहीं लिख सकती है ऐसी बहन ने मैंने उसको बुलाया तो नहीं है पहचाना भी नहीं है लेकिन उन्हें सुन लिया ऐसी बहन ने इतनी हिम्मत की कि उसको देखती रही कुछ बातें भी की और पीछे उनको पकड़वा दिया ये मुझको बड़ा अच्छा लगता है मैं तो हमेशा मानता आया हूँ कि कोई भी मुश्किल हो निरक्षर हो या तो साक्षर हो उससे मान्य नहीं है एक मन है वो एक अलग चीज पड़ी है जिसका मन साफ है जिसका मन चंगा है उसके दिल में गंगा है तो ये बहन ऐसी कोई होगी तब तो उस बहन ने इतनी हिम्मत बताई तो मेरा दिल तो उनको धन्यवाद देता है ये बात हो बाकी तो सारी दुनिया में से मेरे मुझ पर तो प्रेम ही प्रेम का ही बारिश आता है अभी मुझको वो भावलपुर के भाइयों ने लिखा है ठीक लिखते हैं वो कहते हैं उनकी तकलीफ के बारे में और कहते हैं कि जितनी जल्दी से हमको ला सके तो लाओ नहीं तो सब मरने वाले हैं मैं तो इतना ही कह सकूँ कल तो मैंने कह दिया अभी भी कहना चाहता हूँ कि भावलपुर के भाई ऐसा चिंतित न बने भावलपुर के नवाब साहेब का आज भी मेरे पास तार आ गया है वो तो कहते हैं मुझको कि मैं किसी को हलाक करने वाला नहीं हूँ करना नहीं चाहता हूँ और वो सब लिखते हैं क्या होगा और क्या नहीं मैं नहीं जानता लेकिन मेरी कोशिश चल रही है इतना ही मैं तो कह सकता हूँ कि सब कोशिश चलते हुए भी क्या होगा वो तो भगवान ही जानता है लेकिन वो लोग चिंतित न बने ऐसा ना माने कि अभी मैं भूल गया हूं तो मैं भूलने वाला हूं तो वो तो इतनी बात हो गई उसकी अभी एक तारा आज आया वो लिखते हैं ये सिख भाइयों की तरफ से है और तार तो आया है मुंबई से वो लिखते हैं कि करीब 15000 सिख चंद को तो मार डाला उस बारे में तुमने मैंने कह दिया अभी ये देखते हैं कि चंद्रा वो करीब 15000 सिख वो इधर उधर पड़े हैं सिंध में और उनका उनकी जान वो खतरे में है उनका उनका ईमान कहो वो भी खतरे में है तो उसको जल्दी से निकालने की कोशिश करो और हो सकता है तो हवाई जहाज से भी निकालने की कोशिश करूँ तो और कहते हैं कि उसके में तजवीज करूँ तजवीज करने में तो वो कहता भी नहीं लेकिन तजवीज करने में मुझको वो सिंध में हुकूमत है उसको लिखना चाहिए लिखूं तो, तो पहुँचता नहीं है जल्दी अगर मैं तार दूं तो भी तार तो आज तो, आजकल तो ऐसे हम हमारा काम बिगड़ गया है कि तार जिधर भेजो वहां जाता नहीं जल्दी से तो कैसे मैं जल्दी से पहुँच सकूँ तो ये यहाँ में कुछ कह दूँ वो पहुँच जाता है तो वो जल्दी उनको पहुँच जाएगा रेडियो वाले हैं वो भी बड़ी खूबी से काम कर रहे हैं तो रात को तो सब जगह वो रेडियो में जो मैं कह रहा हूँ वो पहुँच जाएगा इसलिए मैं यहाँ कहता हूँ आपको और सिख भाइयों को भी मैं मैं मेरा मेरी दिलचस्पी बताना चाहता हूँ कि ये मेरे से होने वाला नहीं है बर्दाश्त भी नहीं होगी कि हाँ वो पंद्रह सिख पढ़े हैं तो काटी जाएँ या तो उनका ईमान पर हमला किया जाए या तो उनके अदब पर वो सब कायम रहना ही चाहिए तो मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि जितना एक इंसान से हो सकता है वो तो होगा ही दूसरा वो तो ये तार तो दूसरों को भी उसने भेजा है तो हमारी हुकूमत को भी भेजा होगा तो मैंने तो कल ही आपको कह दिया कि पंडित जी ऐसे नहीं है कि वो सोते रहें और कुछ काम ना करें तो वो तो अपना काम तो करते ही रहूंगे लेकिन हुकूमत एक काम कर सकती है कूमत के बाहर कई चीज़ ऐसी होती है कि ज़्यादा हो जाती है तो मैं तो, तो सिंध की हुकूमत को कहूँगा पाकिस्तान की हुकूमत को कहूँगा कि आप वहाँ बैठे बैठे जितने सिख पड़े हैं उनको इतमान दिला दें कि जब तक यहाँ हमारे यहाँ पड़े हैं तो एक भी सिख की जान खतरे में रहने वाली नहीं है न उनका ईमान खतरे में रहने वाला है और उनकी रक्षा हम अपनी जान के मार्फत से करने वाले हैं ऐसा मैं कहूंगा कि हुमत का वो फर्ज है अगर हुकूमत वो नहीं कर सकती है तो उनको सबको एक जगह पे इकट्ठे रखें और जितनी जल्दी से उन सिखों को भेज सकती है बाहर सिंध के जिससे वो खतरे में से बच्चा ऐसा दो में से एक उनको करना चाहिए मैं ये नहीं कहूंगा कि हर हालत में भेज दो तो, हर हालत में भेजे क्या अगर वो उनको सुरक्षित वहाँ रख सकते है, तो हैं तो वहाँ रहें और सिख तो बड़े बहादुर पड़े हैं उनको क्या पड़े और कोई आदमी दूसरा अपने ईमान पर हमला कर ही नहीं सकते ईमान पर अगर हमला होना है तो हम खुद करेंगे बाकी कौन करने वाला था तो मैं इतना ही कहूँगा कि सिख भाई वो इतमान रखें कि कम से कम मैं जितना कर सकता हूँ इतना तो कर रहा हूँ करूँगा मैंने तो कई पारसी भाइयों को भी वहाँ भेज दिए हैं आज ही गए तो वो वो शांति से रहे अब एक भाई ने लिखा है खत दूसरा मुझको छोड़ना पड़ेगा ऐसा मुझको डर है <coughs> वो कहते हैं ये भाई के जब आपको पीछे खेद में कर लिया खेद में डाल दिया तो हमने हिंसा का भी काम कर लिया तो आप अभी यह उपवास कर रहे हैं इसमें कहीं आपका अंत हुआ तो दूसरे ही दिन हिंदुस्तान भर में एक ऐसी हिंसा होगी कि आपका पर्मात्मा, पर्मात्मा भी रो उठेगा और आप क्या वहां भी और आपको कहीं भी शांति नहीं मिलेगी आपका यह उपास ऐसी हालत में हिंसक सिद्ध हो सकता है अतः हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसको बंद कर दीजिए ऐसा कहते हैं ठीक कहते हैं ये तो मोहब्बत से लिखा गया खत है लेकिन मुझको ऐसा तो ना होगा कि वो अज्ञान से भी लिखा गया है वो तो ठीक बात है कि मैं जब जेल में चला गया तो जेल में ही गया उसका नतीजा ये आया कि हिंसा हिंदुस्तान में चली चली तो उसमें तो हम हमारे में तो बहुत किस्म के लोग रहते हैं हम करोड़ों की आबादी में हैं तो वो पागल बन गए और उन्होंने हिंसा की नहीं करनी चाहिए थी और हो गई इसका तो नतीजा हम आज भी उठाते हैं कि अगर सारे हिंदुस्तान अहिंसक सचमुच बन जाता तो आज जो बनता है ऐसा बनने वाला नहीं था तब पीछे वो कहते हैं कि अगर तू मर गया इस वाक ने तो वो आपस आपस में के कहिए तू तूने नहीं किया इसलिए तो उसको मारेंगे वो कह गया तूने नहीं किया इसलिए तो आपस आपस में मर जाए और बड़ा खून रहे ये तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये मैंने सोच लिया बगैर सोच कर मैं काम ऐसा नहीं करता हूँ मैंने ये भी कहा है कि इस चीज में ईश्वर मेरे साथ है ऐसा मेरा दावा है तो ईश्वर जो कराता है तो ईश्वर मैं मर जाता तो भी बचाने वाला था और अभी भी मर जाऊं तो भी वही चीज हो सकती है कि एक अहिंसा से भरा हुआ आदमी मर जाता है तो पीछे ईश्वर किसी न किसी तरह से निभा लेता है लेकिन हो सकता है कि कि मेरे मरने के के बाद वो ऐसी हिंसा हो जाती है कि आपस आपस में कट के मर जाए। तो मैं कौन हुँ? जब कृष्ण भगवान चले गए तो पैसे क्या हुआ तो उसका नाम ही हम तो कहते हैं कि जादवास्थली हो गई तो जादव लोग ऐसे अहंकारी बने थे तो आपस आपस में कटकट मर गए होना नहीं चाहिए था कृष्ण भगवान चले गए तो, तो उनको ज़्यादे सात्विक बनना चाहिए था ज़्यादे उनको वैराग आना चाहिए था लेकिन वो तो मौसो में पड़े थे तो मैं ये कहूँगा कि अगर भगवान चाहता है कि मुझको यहाँ से ले जाए और मैं जिससे एक इंसान से हो सकता है मैं करूँ और पीछे भी लोग समझ नहीं जाते हैं तो आपस में मर जाएं, तो मैं आपको कहता हूँ कि मैं रोने वाला नहीं हूँ अगर कहीं में बैठा हूँ और वहाँ में देखता रहूँ तो अरे तूने ये क्या किया इस तरह हिंदुस्तान में जो तो आपस कट के मर गई उसे अच्छा नहीं था कि टूटा तो कुछ न कुछ ले जाता था वो बनता नहीं है इसलिए इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये बात सच होने वाली थी तो भी मैं कहूँगा कि भगवान ने ऐसा इरादा कर लिया कि इन लोगों को भी मरना ही है तो दूसरा क्या उन लोगों को आपस में बनने दो जैसे यादव मर गए तो हम यादव बनेंगे तो, तो यही होने वाला है मैं तो एक नाफिस आदमी हूँ पड़ा हूँ उसके मरने से क्या होने वाला था उसके मरने से आपस आपस में लड़ाई भी क्या हो लेकिन हो सकता है कि को को भी मौका बनाकर ईश्वर ऐसा खेल खेलना है तो ईश्वर खेलेगा ईश्वर की माया तो बहुत बलवान है आज के भजन में सुने सब रोज भजन में सुनते आए हैं तो हम खामोश रहे और एक ही चीज को हम समझ लें कि जो आपने इस बाका की बात कर ली है आज तो खेलते हैं हिंदू और मुसलमान यहाँ तो लड़ नहीं सकते हैं और भी आराम से हो जाएगा पुलिस ऑफिसर भी कहते हैं कि हमारी कोई जरूरत नहीं होगी ऐसा हमारा इंतजाम तो हो रहा है मेरी तो उम्मीद है कि इसी तरह से वो चले और सब हिंदू बहने हैं वो भी वहाँ चली जाए देखे क्या होता है भगवान तो वहाँ भी पड़ा है यहाँ भी हर जगह पर भगवान पड़ा है भगवान तो जैसा गाया मन मंदिर में है भगवान तो मन को जो मंदिर बना लेता है उसको क्या पड़ी है तो किसी हो तो इसलिए मैं तो आपसे यही कहूंगा काम हम यही करें दूसरी चीज है मेरे पास पड़ी है वो तो कल दर्सा भी हो गया